ओशो ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक तीन शरीर शुद्धि के अंतरंग सूत्र भाग एक आत्मन रात्रि को साधना की प्रारंभिक भूमिका कैसे बने उस संबंध में थोड़ी सी बातें आपसे कही हैं साधना की जो दृष्टि मेरे मन में है वो किन्हीं शास्त्रों पर किन्ही ग्रंथों पर किसी विशेष संप्रदाय पर आधारित नहीं है जैसा मैंने अपने भीतर चल के जाना है उन रास्तों की बात भरी आपसे कर रहा हूं इसलिए मेरी बात कोई सैद्धांतिक बात नहीं है उस पर जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आप चलें और देखें तो मुझे रत्ती भर भी ऐसा ख्याल नहीं है कि आप चलेंगे तो जो पाने की आपकी कल्पना है उसे आप नहीं पा सकेंगे इसलिए ये आश्वासन और विश्वास है जिन रास्तों पर मैंने प्रवेश करके देखा है केवल उनकी ही आपसे बात कर रहा हूं एक बहुत पीड़ा और संताप के समय को मैंने गुजारा बहुत चेष्टा के बहुत प्रत्न के समय को गुजारा उस समय बहुत कोशिश बहुत प्रत्न करता था प्रवेश के बहुत रास्तों से बहुत पद्धतियों से उस तरफ जाने की बड़ी संलग्न चेष्टा की बहुत पीड़ा के दिन थे और बहुत दुख और परेशानी के दिन थे लेकिन सतत प्रयास से और जैसे पर्वत से कोई झरना गिरता हो और गिरता ही चला जाए तो नीचे की चट्टाने भी टूट जाती हैं वैसे ही सतत प्रयास से किसी क्षण में कोई प्रवेश हुआ उस प्रवेश को जिस रास्ते से मैंने संभव पाया सिर्फ उसी रास्ते की आपसे बात कर रहा हूं और इसलिए बहुत आश्वासन और बहुत विश्वास से आपको कह सकता हूं कि यदि प्रयोग किया तो परिणाम सुनिश्चित है तब एक दुख था तब एक पीड़ा थी अब वैसा कोई दुख और वैसी कोई पीड़ा मेरे भीतर नहीं है कल मुझे कोई पूछता था कि इतनी समस्याएं लोग आपके सामने रखते हैं तो आप परेशान नहीं होते मैंने उन्हें कहा समस्या अपनी ना हो तो परेशानी का कोई कारण नहीं होता समस्या दूसरे की हो तो कोई परेशानी नहीं होती है समस्या अपनी हो तो परेशानी शुरू हो जाती है मेरी कोई समस्या इस अर्थों में नहीं है लेकिन एक नए तरह का दुख अब जीवन में प्रविष्ट हो गया और वो दुख ये है कि मैं अपने चारों तरफ जिन लोगों को भी देखता हूं उन्हें इतनी परेशानी में और इतनी पीड़ा में अनुभव करता हूं जबकि मुझे लगता है उनके हल इतने आसान हैं, जबकि मुझे लगता है कि वो द्वार खटखट और द्वार खुल जाएगा और वो द्वार पर खड़े ही रो रहे हैं तो एक बहुत नए किस्म के दुख और पीड़ा का अनुभव होता है एक छोटी सी पारसी कहानी में पढ़ता था एक अंधा आदमी और उसका एक मित्र एक रेगिस्तान को पार करते थे वे दोनों अलग अलग यात्रा पर निकले थे रास्ते में मिलना हो गया और वो आंख वाला आदमी उस अंधे आदमी को अपने साथ ले लिया वे कुछ दिन सांस सांस चले उनमें मैत्री घनी हो गई एक दिन सुबह अंधे आदमी की आंख अंधा आदमी पहले उठ गया सुबह उसकी नींद पहले खुल गई उसने टटोल के अपनी लकड़ी ढूंढी मरुस्थल की रात थी और ठंड के दिन थे लकड़ी तो उसे नहीं मिली एक सांप पड़ा हुआ था जो ठंड के मारे एकदम सिकुड़ के कड़ा हो गया था उसने उसे उठा लिया उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि मेरी लकड़ी तो खो गई लेकिन उससे बहुत ज्यादा बेहतर बहुत चिकनी और बहुत सुंदर लकड़ी मुझे तुमने दे दी उसने भगवान को धन्यवाद दिया कि तुम बड़े कृपालू हो उसने उसी लकड़ी से अपने आँख वाले मित्र को धक्का दिया और उठाने की कोशिश की कि उठो सुबह हो गई है वह आँख वाला मित्र उठा देख के घबरा गया और उसने कहा कि तुम ये क्या हाथ में पकड़े हुए हो इसे एकदम छोड़ दो ये सांप है और जीवन के लिए खतरनाक हो जाएगा वह अंधा आदमी बोला मित्र ईर्षा के वश तुम मेरी सुंदर लकड़ी को सांप बता रहे हो चाहते हो कि मैं इसे छोड़ दूं तो तुम इसे उठा लो लेकिन अंधा जरूर हूं लेकिन इतना नासमझ नहीं हूं सांख वाले आदमी ने कहा पागल हो गए हो उसे एकदम छोड़ दो वो सांप है और जीवन का खतरा है अंधा आदमी हंसा और बोला तुम इतने दिन मेरे साथ रहे लेकिन यह ना समझ पाए कि मैं भी समझदार हूं मेरी लकड़ी खो गई है और परमात्मा ने एक बहुत सुंदर लकड़ी मुझे दे दी है तो तुम उसे सांप बता रहे हो वह अंध आदमी गुस्से में मित्र की इस ईर्षा और जलन को देख के अपने रास्ते पर चल पा थोड़ी देर में सूरज निकला और वो सांप की सुगड़न समाप्त हो गई उसकी सर्दी मिट गई उसमें फिर प्राण का संचार हुआ उसने उस अंधे आदमी को काट लिया मैं जिस दुख की आपको बात कह रहा हूं वो वही दुख है जो उस सुबह उस आंख वाले आदमी को उस अंधे मित्र के प्रति हुआ होगा वैसे ही एक दुख में चारों तरफ जो लोग दिखाई पड़ते हैं उनके प्रति मुझे अनुभव होता है वे हाथ में जो लिए हैं, वो लकड़ी नहीं है वे हाथ में जो लिए है वो सांप है लेकिन अगर मैं उनको कहूं कि ये सांप है तो शायद उनके मन में हो न मालूम किस ईर्षा के बस न मालूम किस कारण हमारी लकड़ियों को सांप बताया जा रहा है ये मैं किसी और के लिए नहीं कह रहा हूं ये मैं आपके लिए कह रहा हूं ऐसा मत सोचना कि आपके पड़ोस में जो बैठे हैं उनके लिए कह रहा हूं बिल्कुल आपके लिए कह रहा हूं और आपके सबके हाथों मुझे सांप दिखाई पड़ते हैं और आप जिनको भी सहारे समझे हुए हैं और लकड़ियां समझे हुए हैं वो कोई सहारे नहीं हैं और कोई लकड़ियां नहीं लेकिन इसके पहले कि आप रास्ता छोड़ कर चले जाएं और समझें कि मैंने ईर्षा आपकी लकड़ी छीनने को कोई बात कही है इसलिए एकदम उसे सांप नहीं कहता हूं आहस्ता आहिस्ता आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि जो आप पकड़े हुए हैं वो गलत है बल्कि ये भी नहीं कहता हूं कि जो पकड़े हुए हैं गलत हैं यही कहता हूं कि कुछ और भी श्रेष्ठ है जो पकड़ा जा सकता है किसी और विराट आनंद को पकड़ा जा सकता है जीवन में किन्नी और बड़े सत्यों को पकड़ा जा सकता है जो आप पकड़े हैं वो आपको डुबाने का कारण हो जाएगा जीवन भर हम जो करते हैं वही हमें डुबा देता है सारे जीवन को नष्ट कर देता है और जब जीवन नष्ट हो जाता है समाप्त हो जाता है तब हमें जो पीड़ा और परेशानी पकड़ती है मृत्यु के क्षण में अंतिम दिनों में जो मनुष्य को कष्ट पकड़ लेता है जो संताप पकड़ लेता है वो यही होता है कि एक बहुत अद्भुत जीवन को मैंने व्यर्थ खो दिया तो आज की सुबह में सबसे पहले तो ये बात कहूं कि जिस प्यास के लिए मैंने रात को आपको कहा था वो तभी पैदा हो आप में जब आपको ये दिखाई पड़े और अनुभव हो कि जिस जीवन को आप जी रहे हैं वो एकदम गलत है उस प्यास का जन्म तभी होगा जब आप समझें कि आप जिस जीवन को जी रहे हैं वो गलत है और सार्थक नहीं है और क्या ये बहुत कठिन बात है समझ लेना क्या आप सोचते हैं जो आप इकट्ठा कर रहे हैं वो सच में संपत्ति है क्या आप सोचते हैं कि जो आप इकट्ठा कर रहे हैं उससे आपको जीवन उपलब्ध होगा क्या आप सोचते हैं कि जो श्रम आप कर रहे हैं जिन दिशाओं में उन दिशाओं में आप रेत पर पानी पर महल खड़े कर रहे हैं या कि किसी चट्टान पर नींव रख रहे हैं इसे थोड़ा विचारना इस पर थोड़ा मनन करना जरूरी है जो लोग भी थोड़ा सा चिंतन और मनन करेंगे जीवन के संबंध में उनकी प्यास जगने शुरू हो जाएगी सत्य की प्यास चिंतन और मनन से पैदा होती है हम में से बहुत कम लोग जीवन के संबंध में सोचते हैं बहुत कम लोग अधिक लोग इस तरह जीते हैं जैसे कोई लकड़ी के टुकड़े को नदी में बहा दे और वो बहा चला जाए और लहरें उसे जहां ले जाए वहां चला जाए किनारों पे ले जाए तो किनारों पे चला जाए और मझधार में ले आए तो मझधार में आ जाए जिसका अपना कोई जीवन नहीं होता एक लकड़ी के टुकड़े की तरह हम में से अधिक लोग जीते हैं समय और परिस्थितियां जहां ले जाती हैं हम चले जाते हैं जीवन पर मनन और चिंतन इस बात की सूचना बनेगा कि क्या आपको एक लकड़ी के टुकड़े की तरह होना है जो नदी में बहे क्या आपको एक सूखे हुए पत्ते की तरह होना है जिसे हवाएं जहां ले जाएं वहां चला जाए या आपको एक व्यक्ति बनना है एक इंडिविजुअल एक व्यक्ति और एक सचेतन व्यक्ति जिसकी अपनी जीवन की दिशा है जिसने तय किया कि कहां जाना और कहा पहुंचना और जिसने तय किया कि क्या बनना और क्या होना जिसने अपने जीवन को अपने हाथ में लिया है और उसके निर्माण को अपने हाथ में लिया है मनुष्य की सबसे बड़ी कृति स्वयं मनुष्य है और मनुष्य का सबसे बड़ा सर्जन स्वयं का निर्माण है और आप कुछ भी बनाए वो बनाना किसी काम का नहीं है वो सब पानी पर खींची गई लकीरों की तरह एक दिन मिट जाएगा जो आप अपने भीतर निर्मित करेंगे और अपने को बनाएंगे तो आप एक चट्टान पर एक लोहे की चट्टान पर कुछ लिख रहे हैं जिसके कि फिर निशान कभी मिटते नहीं है जो कि अमित रूप से आपके साथ होगा तो अपने जीवन के बाबत ये विचार करें आप एक लकड़ी के टुकड़े तो नहीं है जो नदी में बह रहा है आप दरख्त से पतझर में गिर गए पत्ते तो नहीं है जो हवाओं में उड़ रहा है और आप विचार करेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा आप एक लकड़ी के टुकड़े हैं और आपको दिखाई पड़ेगा पथझड़ में गिर गए पत्ते हैं जिसे हवाएं कहीं भी उड़ा रही है अभी सड़क उन पत्तों से भरी हुई हैं और वे पत्ते जहां भी हवाएं आती हैं वहीं सरक जाते हैं आपने जिंदगी में सचेतन विकास किया है या केवल हवा के धक्कों पर उड़ते रहे हैं और अगर हवा के धक्कों पर उड़ते रहे तो क्या कहीं पहुंच सकेंगे क्या कोई कभी इस तरह पहुंचा है जीवन में एक सचेतन लक्ष्य ना हो तो कोई कहीं पहुंचता नहीं सचेतन लक्ष्य की प्यास इस बात से पैदा होगी कि आप चिंतन करें और मनन करें और विचार करें बुद्ध के बाबत आपने सुना होगा उन्हें जिस बात से विराग हुआ जिस बात से वे विराग के जीवन में प्रविष्ट हुए जिस बात से उन्हें सत्य की आकांक्षा पैदा हुई वो कहानी बड़ी प्रचलित है बड़ी अर्थपूर्ण उन्हें उनके मां बाप ने बचपन में ही उनको कहा गया कि ये व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सम्राट होगा चक्रवर्ती होगा या बहुत बड़ा सन्यासी होगा उनके पिता ने सारी व्यवस्था की उनकी सुख सुविधा की कि उन्हें कोई दुख दिखाई ही ना पड़े जिससे कि सन्यास पैदा हो उनके पिता ने उनके लिए मकान बनवाए उस समय की सारे कला और कौशल सहित उन्होंने सारी व्यवस्था की बगीचों की हर मौसम के लिए अलग भवन बनाया और आज्ञा दी परिचारकों को कि एक कुमलाया हुआ फूल भी गौतम को दिखाई ना पड़े सिद्धार्थ को दिखाई ना पड़े उसे ये ख्याल ना आ जाए कहीं कि फूल मुरझा जाता है कहीं मैं तो ना मुरझा जाऊंगा तो रात उनके बगीचे से सारे कुमलाए फूल और पत्ते अलग कर दिए जाते थे जो दरख थोड़े भी कमजोर हो जाते वो उखाड़ के अलग कर दिए जाते थे उनके आसपास युवक और युवतियां इकट्ठी थीं कोई वृद्ध नहीं प्रवेश पाता था कहीं सिद्धार्थ को ये विचार ना उठाए कि लोग बूढ़े हो जाते हैं कहीं मैं तो बूढ़ा ना हो जाऊंगा जब तक वे युवा हुए उन्हें पता नहीं था कि मृत्यु भी होती है उन तक कोई खबर मृत्यु की नहीं पहुंचाई जाती थी उनके गांव में लोग मरते भी हैं इससे उन्हें बिल्कुल अपरिचित रखा गया कहीं उन्हें यह चिंतन पैदा ना हो जाए कि लोग मरते हैं तो मैं भी तो नहीं मर जाऊंगा मैं चिंतन का मतलब समझा रहा हूं चिंतन का मतलब यह है कि चारों तरफ जो घटित हो रहा है उस पर विचार करिए मृत्यु घटित हो रही है तो सोचिए कि मैं तो नहीं मर जाऊंगा बुढ़ापा घटित हो रहा है तो सोचिए कि मैं तो बूढ़ा नहीं हो जाऊंगा चिंतन न पैदा हो जाए बुद्ध में इसलिए उनके पिता ने सारा उपाय किया और मैं चाहता हूं कि आप सारा उपाय करें कि चिंतन पैदा हो जाए उन्होंने उपाय किया कि चिंतन पैदा ना हो जाए लेकिन चिंतन पैदा हुआ एक दिन बुद्ध गांव से निकले और राह पर उन्होंने देखा एक बूढ़ा आदमी चला आता है उन्होंने अपने सारथी को पूछा इस आदमी को क्या हो गया ऐसा आदमी भी होता है सारथी ने कहा झूठ में कैसे बोलू हर आदमी अंत में ऐसे ही हो जाता है बुद्ध ने तत्ण पूछा मैं भी उस सारथी ने कहा भगवन झूठ में कैसे कहूं कोई भी अपवाद नहीं बुद्ध ने कहा वापिस लौट चलो मैं बूढ़ा हो गया बुद्ध ने कहा वापिस लौट चलो मैं बूढ़ा हो गया अगर कल हो ही जाना है तो बात समाप्त हो गई इसको मैं चिंतन कहता हूं लेकिन सारथी ने कहा हम एक युवक महोत्सव में जा रहे हैं सारे गांव के लोग प्रतीक्षा करेंगे इसलिए चलें बुद्ध ने कहा अब चलने में कोई रस ना रहा युवक महोत्सव व्यर्थ है क्योंकि बुढ़ापा आता है लेकिन वे गए और आगे बढ़े और उन्होंने देखा एक अर्थी लिए जाते हैं लोग कोई मर गया है बुद्ध ने पूछा ये क्या हुआ ये लोग क्या करते हैं ये कंधों पर किस चीज को लिए हैं सारथी ने कहा कैसे कहूं आज्ञा नहीं लेकिन असत्य न बोल सकूंगा यह आदमी मर गया एक आदमी मर गया है उसे लोग लिए जाते हैं बुद्ध ने पूछा मरना क्या है और उन्हें पहली दफा पता चला एक दिन जीवन की सरिता सूख जाती है और आदमी मर जाता बुद्ध ने कहा बिल्कुल वापस लौट चलो मैं मर गया यह आदमी नहीं मरा मैं मर गया इसको मैं चिंतन कहता हूं वह आदमी चिंतन और मनन में समर्थ हुआ है जिसने दूसरे पे जो घटा है उससे समझा और जाना है कि वो उस पर भी घटित होगा वे लोग अंधे हैं जो चारों तरफ जो घटित हो रहा है उसे नहीं देख रहे हैं। और इस अर्थ में हम सब अंधे और इसलिए मैंने वो कहानी कही अंधे आदमी की जो सांप को हाथ में लिए चलता है इसलिए आपको पहला जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये कि आंख खोल के चारों तरफ देखिए क्या घटित हो रहा है और उस घटित होने से चिंतन पैदा होगा मनन पैदा होगा और वो मनन प्यास देगा और किसी विराट सत्य को जानने की ये इस पीड़ा को बहुत मैंने अनुभव किया वो पीड़ा गई और उसके जाने में जिन सीढ़ियों को मुझे दिखाई पड़ना शुरू हुआ उन सीढ़ियों में पहली सीढ़ी की आज मैं चर्चा करूंगा ऐसा मुझे दिखाई पड़ता है कि परम जीवन या परमात्मा या आत्मा या सत्य को पाने के लिए दो बातें जरूरी हैं एक बात तो जरूरी है जो परिधि की जरूरत है समझे साधना की परिधि और एक बात जरूरी है जिसको हम कहेंगे साधना का केंद्र साधना की परिधि और साधना का केंद्र या साधना का शरीर और साधना की आत्मा साधना की परिधि पर आज मैं चर्चा करूंगा और कल साधना की आत्मा पर या साधना के केंद्र पर और परसों साधना के परिणाम पर ये तीन ही बातें हैं साधना की परिधि साधना का केंद्र और साधना का परिणाम या यूं कह सकते हैं कि साधना की भूमिका साधना और साधना की सिद्धि साधना की भूमिका या साधना की परिधि में आपकी जो परिधि है वही संबंधित होती है आपके व्यक्तित्व की परिधि आपका शरीर है साधना की परिधि भी आपका शरीर है साधना का बिल्कुल प्रारंभिक चरण आपके शरीर पर रखना होता है इसलिए एक बात स्मरण रखें कि शरीर के संबंध में अगर सुनी सुनाई कोई बुरी भावना मन में हो उसे फेंक दें शरीर मात्र साधन है संसार का भी और सत्य का भी शरीर न शत्रु है ना मित्र है शरीर मात्र साधन है आप चाहें तो उससे पाप करें और चाहें तो पुण्य करें चाहें तो संसार में प्रविष्ट हो जाएं और चाहें तो परमात्मा में प्रवेश पालें शरीर मात्र साधन है उसके संबंध में कोई दुर्भाव मन में ना रखें ऐसे बहुत सी बातें प्रचलित हो गई हैं कि शरीर दुश्मन है और शरीर पाप है और शरीर बुरा है और शत्रु है और इसका दमन करना है वो मैं आपको कहूं गलत है ना शरीर शत्रु है ना शरीर मित्र है आप उसका जैसा उपयोग करते हैं वही वो साबित हो जाता है और इसलिए शरीर बड़ा अद्भुत है शरीर बड़ा अद्भुत है दुनिया में जो भी बुरा हुआ है वो भी शरीर से हुआ है और जो भी शुभ हुआ है वो भी शरीर से हुआ है शरीर केवल एक उपकरण है एक यंत्र है साधना भी जरूरी है कि शरीर से शुरू हो क्योंकि बिना इस यंत्र को व्यवस्थित किए आगे कोई भी नहीं बढ़ सकता है। शरीर को बिना व्यवस्थित किए कोई आगे नहीं बढ़ सकता पहला है। पहला चरण है शरीर शुद्धि शरीर जितना शुद्ध होगा उतना में प्रवेश में सहयोगी हो, हो जाएगा शरीर शुद्धि के क्या अर्थ है शरीर शुद्धि का पहला तो अर्थ है शरीर के भीतर शरीर के संस्थान में शरीर के यंत्र में कोई भी रुकावट कोई भी ग्रंथि, कोई भी कॉम्प्लेक्स ना हो तब शरीर शुद्ध होता है समझे? शरीर में कैसे कॉम्प्लेक्स और ग्रंथियां पैदा होती हैं अगर शरीर बिल्कुल निर्ग्रंथ हो उसमें कोई ग्रंथी ना हो उसमें कोई उलझन ना हो शरीर में कहीं कोई अटकाव ना हो तो शरीर शुद्ध स्थिति में होता है और अंत प्रवेश में सहयोगी हो जाता है अगर आप बहुत क्रोध होंगे क्रोध करेंगे और क्रोध को प्रकट ना कर पाएंगे तो उस क्रोध की जो ऊष्मा और गर्मी पैदा होगी वो शरीर के किसी अंग में ग्रंथि पैदा कर देगी आपने देखा होगा क्रोध में हिस्टीरिया आ सकता है क्रोध में कोई बीमारी आ सकती है भय में कोई बीमारी आ सकती है अभी जो सारे प्रयोग चलते हैं स्वास्थ्य के ऊपर उनसे ज्ञात होता है कि सौ बीमारियों में कोई पचास बीमारियां शरीर में नहीं होती मन में होती हैं लेकिन मन की बीमारियां शरीर में ग्रंथि पैदा कर देती और शरीर में अगर ग्रंथियां पैदा हो जाएं, शरीर में अगर गांठें पैदा हो जाएं, तो शरीर का संस्थान जकड़ जाता है और अशुद्ध हो जाता है तो शरीर शुद्धि के लिए सारे योग ने सारे धर्मों ने बड़े अद्भुत और क्रांतिकारी प्रयोग किए हैं और उन प्रयोगों को थोड़ा समझना जरूरी है और अगर अपने शरीर पर आप करते हैं तो आप थोड़े ही दोनों में हैरान हो जाएंगे ये शरीर तो बड़ी अद्भुत जगह है बड़ी अद्भुत बात है और तब यह आपको शत्रु ना मालूम होगा बल्कि मंदिर मालूम होगा जिसके भीतर परमात्मा विराजमान है तब यह दुश्मन नहीं मालूम होगा ये बड़ा साथी मालूम होगा और आप इसके प्रति अनुग्रहित होंगे क्योंकि शरीर आपका नहीं है पदार्थ से बना है आप भिन्न हैं और शरीर भिन्न है फिर भी आप इसका अद्भुत उपयोग कर सकते हैं और तब आप शरीर के प्रति बड़ा ग्रेटिट्यूड बड़ी कृतज्ञता अनुभव करेंगे कि शरीर इतना साथ दे रहा है तो शरीर में ग्रंथियां पैदा ना हो यह शरीर शुद्धि के लिए पहला चरण है पर शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां हैं अब जैसे मैं आपको कहूं अभी कुछ दिन हुए एक व्यक्ति मेरे पास आए वे मुझसे बोले कि मैं बहुत दिन से कुछ किसी धर्म की साधना करता हूं मन बड़ा शांत हो गया है मैंने उनसे कहा कि मुझे आपका मन शांत दिखाई नहीं पड़ता वे बोले आप कैसे कह सकते मैंने उनसे कहा कि जितनी देर से आप आए हैं आपके दोनों पैर इतने हिल रहे हैं वो दोनों पैरों को बैठे हैं और जोर से हिला रहे हैं मैंने उनसे कहा यह असंभव है कि मन शांत हो पैर इस भांति हिले शरीर में जो भी कंपन है वे मन के कंपन से पैदा होते हैं। मन का कंपन जितना कम होने लगता है शरीर उतना थिर मालूम होने लगेगा ये बुद्ध और महावीर की मूर्तियां जो बिल्कुल पत्थर जैसी मालूम होती हैं ये आदमी भी बैठे होते तो भी ऐसे ही मालूम होते थे ये मूर्तियां ही पत्थर जैसी नहीं मालूम होती इन आदमियों को भी आपने देखा होता तो बिल्कुल पत्थर जैसे मालूम होते हमने इनकी पत्थर की मूर्तियां व्यर्थी नहीं बनाई उसके पीछे कारण था ये बिल्कुल पत्थर जैसे ही मालूम होने लगे थे इनके भीतर कंपन विलीन हो गए थे या कि कंपन सार्थक थे जब उनकी जरूरत थी होते थे अन्यथा वो विलीन थे आप जब पैर हिला रहे हैं तो आपके भीतर अशांति से जो इनर्जी पैदा हो रही है जो शक्ति पैदा हो रही है उसे निकालने का कोई रास्ता ना पा पैर में कंपित होकर वो निकल रही है जब एक आदमी क्रोध में होता है उसके दांत बिछ जाते हैं और मुठ्ठियां बन जाती हैं क्यों उसकी आंखों में खून उतर आता है क्यों आखिर मुठ्ठियां बंधने से क्या प्रयोजन अगर आप अकेले में भी किसी पर क्रोध होंगे तो भी मुठ्ठियां बन जाएंगी वहां तो कोई मारने को भी नहीं जिसको आप मारें। लेकिन जो शक्ति क्रोध से पैदा हो रही है उसका निष्कासन कैसे होगा हाथ के स्नायु खिंच के उस शक्ति को वह कर देते हैं सभ्यता ने बहुत दिक्कत पैदा कर दी है असभ्य आदमी का शरीर हमसे ज्यादा शुद्ध होता है एक जंगली आदमी का शरीर हमसे बहुत शुद्ध होता है उसमें ग्रंथियां नहीं होती क्योंकि उसके भावावेश वो सहज प्रकट कर देता है लेकिन हम अपने भावावेगो को दबा लेते हैं समझ लीजिए आप दफ्तर में हैं और मालिक ने कुछ कहा आपको क्रोध तो आया लेकिन आप मुठ्ठियां नहीं भीज सकते वो जो शक्ति पैदा हुई उसका क्या होगा शक्ति नष्ट नहीं होती स्मरण रखिए कोई शक्ति नष्ट नहीं होती अगर आपने मुझे गाली दी और मुझे क्रोध आ गया लेकिन यहां इतने लोग थे कि मैं उसे प्रकट नहीं कर सका ना मैं दांत भीज सका ना मैं हाथ खींच सका ना मैं गाली बक सका ना मैं गुस्से में कून सका ना मैं पत्थर उठा सका तो उस शक्ति का क्या होगा जो मेरे भीतर पैदा हो गई वो शक्ति मेरे शरीर के किसी अंग को क्रिपिल्ड कर देगी उसको क्रिपिल्ड करने में उसको विकृत करने में वह हो जाएगी एक ग्रंथी पैदा होगी शरीर की ग्रंथियों का मेरा मतलब यह है शरीर में हमारे बहुत ग्रंथियां पैदा हो जाती हैं और आप शायद हैरान होंगे आप कहेंगे ऐसी कुछ ग्रंथियां पता नहीं है तो मैं आपको एक प्रयोग करने को कहता हूं आप देखें फिर आपको पता चलेगा कितनी ग्रंथियां हैं क्या आपने कभी ख्याल किया है कि अकेले किसी कमरे में आप जोर से दांत बिचकाने लगे हैं या आईने में जीप दिखाने लगे हैं या गुस्से से आंख फाड़ने लगे हैं और आप अपने पे भी हंसे होंगे कि ये मैं क्या कर रहा हूं हो सकता है स्नान ग्रह में आप नहा रहे हैं और आप अचानक कूदे हैं आप हैरान होंगे कि मैं क्यों कूदा हूं या मैंने आईने में देख के दांत क्यों बिचकाए हैं या मेरा जोर से गुनगुनाने का मन क्यों हुआ है मैं आपको कहूं किसी दिन आधा घंटे को सप्ताह में एक एकांत कमरे में बंद हो जाएं, और आपका शरीर जो करना चाहे करने दें आप बहुत हैरान होंगे हो सकता है शरीर आपका नाचे जो करना चाहे करने दें आप उसे बिल्कुल ना रोके और आप बहुत हैरान होंगे हो सकता है शरीर आपका नाचे हो सकता है आप कूने हो सकता है आप चिल्लाएं हो सकता है आप किसी काल्पनिक दुश्मन पर टूट पड़े ये हो सकता है और तब आपको पता चलेगा कि ये क्या हो रहा है ये सारी ग्रंथियां हैं जो दबी हुई हैं और मौजूद हैं और निकलना चाहती हैं लेकिन समाज नहीं निकलने देता और आप भी नहीं निकलने देते ऐसा शरीर बहुत सी ग्रंथियों का घर, घर बना हुआ है और जो शरीर ग्रंथियों से भरा हुआ है वो शरीर शुद्ध नहीं होता वो भीतर प्रवेश नहीं कर सकता तो योग का पहला चरण होता है शरीर शुद्धि और शरीर शुद्धि का पहला चरण है शरीर की ग्रंथियों का विसर्जन तो नई ग्रंथियां तो बनाएं नहीं और पुरानी ग्रंथियां विसर्जन करने का उपाय करें और उसके उपाय के लिए जरूरी है कि महीने में एक बार दो बार अकेले कमरे में बंद हो जाएं और शरीर जैसा करना चाहे करने दें अगर कपड़े फेंक के और नग्न नाचने का मन हो तो नाचें और सारे कपड़े फेंक दें और आप हैरान होंगे आधा घंटे के उस उछल खूंद के बाद आप बहुत रिलैक्स्ड बहुत शांत बहुत स्वस्थ अनुभव करेंगे ये बात बहुत अजीब लगेगी लेकिन आप बहुत शांत अनुभव करेंगे और आपको बहुत हैरानी होगी कि शांति कैसे आ गई आप जो व्यायाम करते हैं या घूमने चले जाते हैं उसके बाद जो आपको हल्कापन लगता है उसका कारण क्या है उसका कारण यह है कि बहुत सी ग्रंथियां उसमें विसर्जित होती हैं आपको पता है आपका लड़ने का जो मन होता है लोगों से उलझने का जो मन होता है उसका कारण क्या है आपके भीतर बहुत सी शक्तियां ग्रंथियों की तरह मौजूद हैं वो विसर्जित होना चाहती हैं इसलिए आप बिल्कुल उत्सुक होते हैं कि कोई मिल जाए और कुछ हो जाए जब युद्ध का समय आता है पिछले दो माहयुद्ध हुए उन महायुद्धों में आप जो सुबह से अखबार पढ़ते हैं बहुत उत्सुकता से और सारी दुनिया में बड़ी खूबियों की बातें घटित होती हैं युद्ध के समय दो बातें घटित हुई दुनिया में आत्महत्याएं एकदम कम हो गई थी आपको शायद पता नहीं होगा पिछला महायुद्ध हुआ उसके पहले पहला महायुद्ध हुआ मनोवैज्ञानिक बहुत हैरान हुए कि आत्महत्याएं कम क्यों हो गई एकदम आत्महत्याएं कम हो गई जब तक युद्ध चला आत्महत्याएं नहीं हुई सारी दुनिया में उनका अनुपात एकदम गिर गया इसका कारण क्या था मनोवैज्ञानिक बहुत परेशान हुए उन दोनों खून भी नहीं हुए आत्महत्याएं भी नहीं हुई और एक बड़ी बात हुई मानसिक बीमारों की संख्या कम रही युद्ध के समय में तो अंततः यह समझ में आया कि युद्ध की जो खबरें थी जो जोश खरोश था उसमें मनुष्य की बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित हुई और उतनी ग्रंथियों ने उसको बचाया जैसे कि युद्ध की खबरें आप सुनते हैं तो आप किसी न किसी तरह उसमें संलग्न हो जाते हैं आपका क्रोध समझ लीजिए आप गुस्से में आ गए हैं अगर आप हिटलर के प्रति गुस्से में आ गए हैं तो लोग हिटलर की मूर्ति बना जला देंगे नारे लगाएंगे चिल्लाएंगे घर में बैठ के हिटलर को गालियां देंगे काल्पनिक दुश्मन हिटलर तो मौजूद नहीं है आपके सामने और उसमें आपके बहुत सी ग्रंथियां विसर्जित होंगी और उसका परिणाम यह होगा कि आपको मानसिक स्वास्थ्य मिलेगा इसलिए आप हैरान होंगे हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो लेकिन भीतर से हमारा कोई मन चाहता है कि युद्ध हो युद्ध के वक्त लोग काफी खुश नजर आते हैं हालांकि खतरा बहुत उपद्रव का होता है लेकिन लोग खुश नजर आते हैं अभी हिंदुस्तान पर चीन का हमला हुआ आप में एकदम से जो शक्ति का संचार हुआ था आप समझते हैं उसका कारण क्या था उसका कारण था आपकी बहुत सी ग्रंथियां जो शरीर में बंधी थी वो उस गुस्से में निकली और आप हल्के हुए और जब तक दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके शरीर अशुद्ध हैं तब तक युद्ध से नहीं बचा जा सकता युद्ध तब समाप्त होंगे जब लोगों के शरीर इतने शुद्ध होंगे उनके पास कोई ग्रंथियां युद्ध में विसर्जित करने को नहीं होंगी आपको मैं ये कह रहा हूं ये बहुत अजीब सा लगेगा लेकिन जब तक लोगों के शरीर शुद्ध स्थित में नहीं है दुनिया से युद्ध बंद नहीं हो सकते कोई कितनी कोशिश करे युद्ध का मजा रहेगा आपको भी लड़ने में मजा आता है इससे जरा विचार करना आपको लड़ने मजा आता है वो लड़ाई चाहे किसी तल की हो चाहे स्वतंबर दिगंबर जैन से लड़ता हो और चाहे हिंदू मुसलमान से लड़ता हो वो लड़ाई का कोई तल हो आप हैरान होंगे आप देखते हैं कि एक एक छोटा धर्म बनता है उसमें 20-20 संप्रदाय बन जाते हैं फिर एक एक संप्रदाय में छोटे छोटे संप्रदाय बन जाते हैं क्या कारण है लोगों के शरीर अशुद्ध है और ग्रंथियों से भरे हैं और उनको लड़ने के लिए कोई भी बहाना चाहिए वो कोई छोटा सा बहाना लेंगे और लड़ेंगे और लड़ने से उनको राहत मिलेगी उनको हल्का पनाएगा शरीर शुद्धि प्राथमिक चरण है साधना का तो आपके लिए मैं दो बातें कहता हूं पुरानी जो ग्रंथियां हैं उनको विसर्जित करने का तो उपाय यह है कि आप एकांत एक में बिल्कुल जंगली हो जाए छोड़ दें सारा ख्याल कमरा बंद कर लें और एक एक सारी परतें जो आपने जबरदस्ती अपने ऊपर लाद रखी हैं वो सब छोड़ दें और फिर होने दें शरीर क्या करता है उसे देखें आप वो नाचता है कूदता है गिर के पड़ा रह जाता है घूसे है किसी काल्पनिक दुश्मन को मारता है छुरी मारता है गोली चलाता है क्या करता है उसे देखें और चुपचाप उसे करने दें आप एक दो महीने के प्रयोग में बहुत हैरान हो जाएंगे आप पाएंगे आपके शरीर ने एक अद्भुत सरलता सात्विकता और शुद्धि को उपलब्ध किया है उसका विसर्जन होगा पुरानी ग्रंथियों की निर्जरा होगी जो पुराने साधक जंगलों में चले जाते थे और एकांत एक पसंद करते थे और नहीं चाहते थे भीड़ में आए उसका कुल सबसे बड़े कारणों में एक कारण यह भी था उन एकांत एक में आपको पता नहीं महावीर ने क्या किया आपको पता नहीं है बुद्ध ने क्या किया आपको पता नहीं मोहम्मद ने क्या किया कोई किताबें नहीं कहती उन्होंने क्या किया उन पहाड़ों पर जब वो थे तो वो क्या कर रहे थे मैं आपको कहता हूं कि ये हो नहीं सकता कि उन्होंने ये ना किया हो कि उन्होंने शरीर की ग्रंथियां विसर्जित ना की हो महावीर को तो हम निर्ग्रंथ कहते हैं और उसका मैं जो अर्थ करता हूं यही करता हूं सारी ग्रंथियां छीण जिसकी हो गई और सारी ग्रंथियों का प्रारंभिक चरण शरीर है तो शरीर की ग्रंथियां जो पीछे पकड़ी हैं उनको विसर्जित करना आपको पहले अजीब सा लगेगा अगर आपको जोर से हंसी आए अपने इस काम पे कि मैं ये क्या पागलपन कर रहा हूं कि कूद रहा हूं तो जोर से हंसिए अगर आपको खूब रोना आए तो जोर से रोइए आप बहुत हैरान होंगे अगर आपको भी मैं यहां कह दूं कि आप बिल्कुल छोड़ दें अपना ख्याल तो आप में से कई लोग रोने लगेंगे और कई लोग जोर से हंसने लगेंगे कभी कोई रुदन जो आना चाह होगा वो भीतर दबा रह गया है वो निकलेगा और कभी कोई हंसी जो फूट पड़नी चाहिए थी लेकिन रोक ली गई है वो कहीं ग्रंथि बन के रुकी हुई है वो अब निकलेगी बहुत मालूम होगा कि ये क्या हो रहा है इसका एकांत एक में प्रयोग करें शरीर शुद्धि के लिए जो पुराने हमारे ऊपर ग्रंथियां हैं वो हल्की होंगी दूसरी बात नई ग्रंथियां ना बने इसका उप्रयोग करें ये तो पुराने ग्रंथियों के विसर्जन के लिए मैंने कहा नई ग्रंथियां हम रोज बनाए चले जा रहे हैं आप उसको मैंने कोई एक अपशब्द कह दिया और आपको क्रोध उठाया लेकिन सभ्यता और शिष्टता आपको उस क्रोध को प्रकट नहीं करने देगी एक शक्ति का पुंज आपके भीतर घूमेगा वो कहा जाएगा वो किन्हीं नसों को सिकोड़ के इर्चा तिरछा करके बैठ जाएगा इसलिए क्रोधी आदमी के चेहरे में आंखों में और शांत आदमी के चेहरे में और आंखों में फर्क होता है क्योंकि वहां किसी क्रोध के वेग ने किसी चीज को विकृत नहीं किया है और शरीर तब अपने परिपूर्ण सौंदर्य को उपलब्ध होता है जब उसमें कोई ग्रंथियां नहीं होती यानी शरीर के सौंदर्य का कोई और मतलब ही नहीं है आंखें तब बड़ी सुंदर हो जाती है तब कुरूप से कुरूप शरीर भी सुंदर दिखने लगता है गांधी का शरीर कुरूप था जब वे युवा थे लेकिन जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए उनमें एक अभिनव सौंदर्य आया जो बहुत अद्भुत था वो सौंदर्य शरीर का नहीं था वो ग्रंथियों के छीण होने का था उसे कम लोग पहचाने और समझे होंगे गांधी कुरूप थे इसमें कोई शक नहीं है गांधी का शरीर किसी भी सौंदर्य के मापदंड से सुंदर नहीं था अगर आप उनके पुराने चित्र देखेंगे तो बचपन उनका कुरूप है जवानी उनकी कुरूप है लेकिन जैसे जैसे वो बूढ़े होते हैं वे कुछ सुंदर होते जाते हैं बुढ़ापे में तो आदमी और असुंदर होता है पर वे सुंदर होते जा रहे हैं और अगर जीवन का ठीक विकास हो तो जवानी उतनी सुंदर नहीं होती जितना बुढ़ापा होता है क्योंकि जवानी में बड़े वेग होते हैं बुढ़ापा बड़ा निरावेग हो जाता है अगर ठीक से विकास हो तो बुढ़ापा सुंदरतम क्षण है जीवन का क्योंकि उस वक्त सारे वेग क्षीण हो जाते हैं सारी ग्रंथियां विलीन होनी चाहिए अगर ठीक विकास हो